Goodbye, hello. I cannot find my way home. I don't know how to say goodbye. विषय है ये भी ज्ञान है इंद्रिय है ये भी ज्ञान है सुख है दुख है ये भी ज्ञान है ईश्वर है जीव है जन्म है मरण है सब ज्ञान है अच्छा ज्ञान के बिना अपना आपा क्या है अपना आपा माने सबका ज्ञान तो सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म जब बोलते हैं तब उसका अर्थ होता है कि ज्ञान ही जीवन है ज्ञान ही अनंत है माने ज्ञान का जन्म मरण नहीं है अनंत है माने ज्ञान का जन्म मरण परिवर्तन तीन वस्तु ज्ञान में नहीं है अनंत माने जन्म मृत्यु परिवर्तन ये सत्य है अर्थात ज्ञान मिथ्या है ये कभी किसी को ज्ञाप नहीं हो सकता आप विचार करके देखो कि ज्ञान ही नहीं है ऐसा ज्ञान कभी किसी को हो सकता है क्या ये वेदांतियों की चुनौती है सारे विश्व के लिए तो गोई माई का लाल ये बता दे कि हमको ऐसा ज्ञान हुआ कि ज्ञान नहीं है तो ज्ञान नहीं है ऐसा ज्ञान हुआ ना यही तो ज्ञान है तो ज्ञान के अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता अपने अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता जो अपना आपा है सो ज्ञान है जो ज्ञान है सो अपना आपा है और असल में ये ज्ञान ये ज्ञान ही परमानंद है अर्थात अपना आपा ही परमानंद है विज्ञानमानंदम ब्रह्म अपना आपा है अपना आपा है और उसका ज्ञान ये तीनों चीज जुदा जुदा नहीं है इसलिए ज्ञान अपना आपा नहीं है अपने आपे से न्यारा नहीं है ज्ञान का ज्ञान भी नहीं है स्वयं ज्ञान है और जो कुछ आनंद है सो सब ज्ञान मात्र ही है विषयों के लिए भटकिए मत इंद्रियों की तृप्ति के लिए भटकीय मत दूसरी किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए व्याकुल मत होइए, ये।, ये आपका है पना ये आपका ज्ञानपना यही परमानंद स्वरूप है आपकी सत्ता से आपकी चित्ता से बढ़ करके और कोई दूसरी वस्तु नहीं है और सबसे बड़ी वस्तु प्रियता जिसको बोलते हैं वो यदि कुछ है तो अपना आपा है आप जहां भी हैं जब भी हैं जो भी हैं परमानंद स्वरूप है किसी ने कहा कि ज्ञान ज्ञान आनंद है तो हर समय आनंद मालूम पड़ना चाहिए देखो जो मालूम पड़ेगा और नहीं मालूम पड़ेगा वो तो बदलता रहेगा जैसे अपने आप का मालूम पढ़ना हर समय आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सबको मालूम कर रहा है इसलिए हर समय आनंद का मालूम पढ़ना आवश्यक नहीं है क्या अपने आप का हर समय मालूम पढ़ना आवश्यक है ये निश्चय है कि अपने आप के बिना दूसरा कुछ नहीं मालूम पड़ सकता ये निश्चित है ये सत्य है ये वस्तु है ये तत्व है कि अपने आप के बिना दूसरा कुछ नहीं मालूम पड़ सकता तो अपने आप को नित्य निरंतर मालूम पड़ते रहने की कोई जरूरत है रमण महर्षि से किसी ने पूछा हर समय सोहम सोहम सोहम जब तक देह में मैं है तब तो तक इसमें से मैं हटाने के लिए तुम तो सोहम सोहम बोल लो और सोहम सोहम लो ये सोहम सोहम का मतलब है देह में से मै को हटाना बुद्धे तु तत्व स पुनर्निरर्थो यथा नरत्व प्रमिर् नरस्य जैसे एक आदमी के लिए बारंबार ये दोहराना कि मैं आदमी हूँ मैं आदमी हूँ मैं आदमी हूँ सड़क पर आदमी चले और बोलता चले कि देखो मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं मनुष्य हूँ तो लोग उसको पागल समझेंगे कि नहीं अरे वो मनुष्य है और लोग उसको मनुष्य देख रहे हैं तो दोहराने की जरूरत नहीं है और जब वो अपने को घोड़ा या गड्ढा या बैल समझ ही नहीं सकता तो बारंबार बार दोहरा के याद रखने की जरूरत कहाँ है कि मैं मनुष्य हूँ इसलिए आप जो हैं, वो जब आपने जान लिया तब आपको ये दोहराने की जरूरत नहीं रहती है कि सोहम सोहम और ये खोज की भी जरूरत नहीं रहती है कि कोहम कोहम जब तक मिला नहीं है तब तक ढूंढिए कि कोहम मैं कौन हूं इसी से शंकराचार्य भगवान बोलते हैं आ, कि ये सारा सोहम कोहम जितना है वो सब ना समझ के लिए है अविद्यावत विषयत्व जब तक समझ में बात नहीं आई तब तक चाहे कोहम कोहम करके मैं कौन हूं मैं कौन हूँ करके ढूंढो और चाहे सोहम सोहम मैं वो हूँ मैं वो हूँ करके याद करो और जब बात समझ में आ गई ना समझी मिट गई तो ना ढूंढने की जरूरत है और ना दोराने की जरूरत है एक बात और देखो यदि आपका आनंद कहीं है आपने अपना रुपया किसी के घर में रख दिया है तो चाहे दस्तावेज में लिख कागज में लिख के बही खाते में लिख के उसको देखते रहिए कभी कभी याद रखना पड़ेगा ना ये आपने मन में याद रखिए कि भूल न जाए हमने यहाँ रखा वहां रखा वहा रखा लेकिन जब आपका पैसा दूसरे के घर में नहीं रखा है तिजोरी मेरा ताला बंद किया हुआ है तो वो तो जहां का तहा ही है तो ये जो अपना ज्ञान स्वरूप है ये विषय में जब आपने नहीं भेज दिया अपनी प्रियता विषय में नहीं भेज दी हमारा ये प्यारा है जब अपने प्यार को अपने शरीर में से निकाल के बाहर भेज दोगे तो उसको पकड़ के रखना पड़ेगा कि कहीं भाग न जाए कहीं इसका दूसरे से प्रेम न हो जाए आ, तो देखो विवाह करते हैं तो ख्याल रखते हैं कि हमारे पति किसी दूसरी स्त्री की ओर आकृष्ट ना हो हमारी पत्नी किसी दूसरे पुरुष की ओर आकृष्ट ना हो हाँ। नारायण पर जिसका किसी से कोई संबंध ही नहीं है उसको ये डरने की कोई जरूरत नहीं है हाँ। अगर कोई दूसरे से प्रेम करता है तो कर ले कोई दूसरे के साथ जाता है तो जा ले है ना? हाथ से पकड़ के तो संसार की वस्तु में रखी नहीं जा सकते नारायण तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि यदि आपकी प्रियता विषय में है आपका ज्ञान विषय में है आपका जीवन विषय है तो आप उसको कितना भी पकड़िए वो रोके रुकेगा नहीं वो तो छूट जाएगा और यदि आपका ज्ञान आप है आपका जीवन स्वयं आप है आपके आनंद आप हैं और आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु तो नहीं है तो कुछ याद करने की और पकड़ने की जरूरत नहीं है एक दूसरी बात देखो कि ये जो विज्ञान आनंद सत्य अनंत ब्रह्म है अपना आत्मा है इसके सिवाय तो देश वस्तु नाम की कोई वस्तु नहीं है जिस जिसको अधिष्ठान ज्ञान हुआ है जिसने अपने स्वयं प्रकाश स्वरूप को अधिष्ठान के रूप में सर्वाधिष्ठान के रूप में जाना है उसको यही निर्भय दशा प्राप्त हुई है और इसके सिवाय उपनिषद के अतिरिक्त वेदांत के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है अब आप जरा दो दिशा में दृष्टि डालें कि जब वस्तु अभी है यही है यही है साक्षात अपरोक्ष है तो आप इसका क्यों नहीं अनुभव करते हैं तो आप कैसे इसका अनुभव करना चाहते हैं कहते हैं भाई है तो सही परंतु दिखती नहीं है जैसे यहाँ परमाणु फैले हुए हैं, अणु फैले हुए हैं, परंतु वो से नहीं दिखाई पड़ते हैं एक यहाँ भी शक्ति व्याप्त है पर वो से नहीं दिखाई पड़ती है ऐसे परमात्मा यहाँ मौजूद है और मैं उसको देख नहीं पाता हूँ तो आओ दृष्टि को और सूक्ष्म बनावे कुछ दूरबीन लगावे कुछ खुदबीन लगावे और उसको देखे अपनी आंख को उज्जवल करें और उसको देखें बोले नहीं कोई बच्चा यहाँ खेल रहा है लेकिन हमको दिखता नहीं है तो आओ उसका नाम लेकर के पुकारें और वो दौड़ करके हमारे पास आ जाए तो यदि कोई चेतन बालक यहाँ खेल रहा है और छिपा हुआ है और हमको नहीं दिखता है तो हम उसको पुकारें और वो स्वयं दौड़ के हमारे पास आ जाए या वो कोई अणु परमाणु के रूप में है तो हम दुरबीन खुर्दबीन की तरह अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करें और सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म बुद्धि से हम उसको देखने की कोशिश करें इसमें एकाग्रता चाहिए तदाकारता चाहिए उसी उसी का ध्यान चाहिए और यदि वो हमसे भी सूक्ष्म है और हमारे पीछे बैठा हुआ है तो हमें डूबने की आवश्यकता होगी योगाभ्यास का सहारा लेकर के हम समाधि में ऐसी जगह डूब जाएं जहां हमारा मन डूब जाए और हमारा मैं डूब जाए और जिसमें हमारा सर्वस्व से एक हो जाए तो ये ब्रह्म जो है वो क्या यह है और इतना सूक्ष्म है कि आप नहीं देख पाते हैं और उसके लिए मन एकाग्र करने की जरूरत है और या आपके वो पीछे बैठा हुआ है आप जिसकी गोद में बैठे हैं उसकी गोद में अपने अहम को मिटाकर डूब जाएं और वही वही रह जाए क्या ब्रह्म ऐसा है <coughs> <coughs> तो जो साकार ब्रह्म का निरूपण करते हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म अणु परमाणु की तरह सामने है परंतु एकाग्रता के बिना उसका दर्शन नहीं होता है और जो ब्रह्म को अंतर्यामी मानते हैं वो ऐसा मानते हैं कि हम उसके नियम में हैं और उसके शरणागत हो करके उसमें डूब नहीं जाएंगे तो उसकी उपलब्धि नहीं होगी या तो ध्यान चाहिए या तो समाधि चाहिए परंतु वेदांत न तो परमात्मा को अन्य देश में अन्य काल में अन्य वस्तु में मानता है और न तो सामने सूक्ष्म रूप में मानता है और न तो भीतर अंतर्यामी के रूप में मानता है वेदांत की दृष्टि में परब्रह्म परमात्मा क्या है न वो यहाँ से भाग करके कहीं अन्य देश में जाके अपने को छिपा के रखा है उसने ऐसा नहीं है और न तो अन्य काल में है न तो अन्य रूप में है और अन्य रूप में भी केवल सूक्ष्मता के कारण नहीं दिखता तो बात भी नहीं है एकाग्रता की जरूरत नहीं है और अंतर जामी होने के कारण पीछे बैठा है हमें उसमें अपने मैं को खो डूबना पड़ेगा तो बात भी नहीं है वेदांत की दृष्टि में और वो केवल समाधि में ही दिखता है कि ये बात भी वेदांत की दृष्टि में नहीं है वेदांत की दृष्टि ये है कि ये जो अपना आपा है ये अपना आप ब्रह्म है ब्रह्म माने अद्वितीय सत्य है इसके मिथ्यापन का कभी ज्ञान हो सकता ये कभी अन्य जड़ नहीं हो सकता ये कभी सुखी दुखी नहीं हो सकता ये ज्यो का त्यों है केवल इसको न पहचानना केवल इसको न पहचानना ही आ, इसके अनुभव में रुकावट है अब किसी ने पूछा कि ये न पहचानना कब आया तो हम कहते हैं आप ब्रह्म का विचार मत कीजिए काल का ही विचार कीजिए जिस कब को आप न पहचानने से बड़ा समझते हैं अरे न पहचानने से ही काल पैदा हुआ है काछा अच्छा ये कहाँ से आया कि ये जिसको आप कहा कहते हैं वो न पहचानने से पैदा हुआ कहा न पहचानना पैदा नहीं हुआ देश में न पहचानना पैदा नहीं हुआ न पहचानने से देश पैदा हुआ न पहचानने से काल पैदा हुआ ये न पहचानना किससे पैदा, पैदा हुआ का न पहचानना किसी से पैदा नहीं होता है इस न पहचानना को मिटाया जाता है ये कारण की कल्पना ही न पहचानने से पैदा हुई है कि ये बाप है और ये बेटा है तो ऐसी स्थिति में वेदांत का सारा का सारा जोर इस बात पर है कि हमारी नासमझी मिट जाए हमारी बेवकूफी मिट जाए और अगर नासमझी और बेवकूफी उसको शास्त्रीय भाषा में भ्रांति और अज्ञान बोलते हैं अगर हम वेदांत के द्वारा उस भ्रांति को अज्ञान को मिटा देते हैं तो परमात्मा को पाने के लिए न अंतरयामी में डूबने की जरूरत है और न वृत्ति का निरोध करके समाधि लगाने की जरूरत है न वृत्ति को तदाकार करने की जरूरत है न किसी मेहनत मजदूरी की जरूरत है अपना आप ही भ्रम है इसलिए साधन साध्य भाव से ये साधन करना और ये साध्य स्थिति प्राप्त करना ये वेदांत को अभीष्ट नहीं है इसीलिए वेदांत में संवाद की प्रधानता होती है नारायण एक बार क्या हुआ कि किगल के ऋषि जनक के पास आए अब जनक ने पूछा कि महाराज आप हमारे पास क्यों आए हैं हाँ। एक बार साधुओं का डेपुटेशन हाँ। हाँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंत जी के पास गया तो पंत जी उठ के खड़े हो गए हाथ पाथ जोड़ा सबको बैठाया और बोले कि महाराज आप लोग हमारे पास क्यों आए हैं आप लोग जहां रहते हैं वही आप ऐसे ढंग से रहिए कि आपकी महिमा सुन करके हम स्वयं आपका दर्शन करने के लिए आए आवे है ना? आप लोगों को तो ऐसा होना चाहिए आपको क्या लेना देना है कि हमारे पास आए हैं पंत जी ने ऐसे कह दिया हो बड़े बड़े महामंडलेश्वर लोग डेपुटेशन लेके गए हुए थे अब आप तो जानते ही है कि मैं भारत साधु समाज का प्रेसिडेंट हूं, तो डेपुटेशन तो जाता है मैं नहीं जाता हूं। तो चाहे राष्ट्रपति से मिलना होए और चाहे मंत्री से मिलना होए, डेपुटेशन भेजा जाता है तो हमको लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप मत जाइए। तो ये बात आपको सुनाया कि साधु अपनी कुटिया छोड़ करके दूसरे के घर में क्यों गया ये प्रश्न है कोई बहुत श्रद्धा से भक्ति से अपने घर में ले गया है कि वो स्वयं गया तब ये प्रश्न होता है कि महाराज आप क्यों पधारे कि मर्थ ही आप क्यों आए पशु निक्षण इति जनक ने ये प्रश्न किया कि क्या आपको गौए चाहिए तो गौ दे या आप सूक्ष्म वस्तु की जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए हैं याज्ञवल्क ने कहा कि राजन हमें गौए भी चाहिए गौं से हमको तो परहेज नहीं है है ना? अभी तो कुटिया है आ, और शरीर है खाते पीते हैं तो दूध की भी जरूरत पड़ती है तो गौए भी चाहिए और हमने सुना है कि आपने बहुत सत्संग किया है और बड़े बड़े महात्माओं से आपका मिलना हुआ है बातचीत हुई है तो उन बड़े बड़े महात्माओं ने आपको जो सुनाया है वो सुनने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि बड़े बड़े महात्माओं के जो विचार हैं जो उनके सत्संग से ज्ञात हुआ है तो वो सब हमको इकट्ठे ही सुनने को मिल जाएगा दोनों काम से आपके पास आया हूँ इसलिए आपने महात्माओ से जो सत्संग किया है वो सुनाइये दत्य कष्टीर तरण मामा तुमको जो किसी ने सुनाया है वो हमको सुनाओ हम उसको सुनना चाहते हैं तो जनक ने कहा कि हमारे पास एक शैलिनी नाम के महात्मा आए थे ये जनक ने बताया शैलिन कि जो पुत्र होंगे उनको शैलिनी हो रहा जाएगा माने उनके पिता का नाम था शिलिनी और वो स्वयं वहां पधारित थे शिलिन के पुत्र शैलिनी शिलिना शिलीनस्यापत्यम पुमान शैलिनी और उन्होंने हमको जनक ने बताया उन्होंने हमको उपदेश किया कि ये बाक ब्रह्म है ये बोलते हैं ना बोलते हैं इसको कभी शांत भी कर सकते हैं हो और शतपथ ब्राह्मण में ऐसी पद्धति आई है कि जैसे आग पैदा की जाती है वैसे जिह्बा के मंथन के द्वारा एक अग्नि पैदा की जाती है और उससे शब्द निकलता है यदि आप अपनी जिह्बा को शांत कर दें शांत करने का अर्थ है कि एक तो तालू से संजोग न हो और दूसरे जीव जिस पर बैठती है नीचे वाला जो उसका सिंहासन है उससे भी संजोग न हो और जिह्वा का नोक बिल्कुल स्थिर हो जाए तो बाणी शांत हो जाती है शब्द शब्द शांत हो जाते हैं और मन भी एकाग्र हो जाता है तो वाग ब्रह्म ये बाग देवता जो बोलती है ये ब्रह्म है ऐसी उपासना करो ऐसा हमको शैलिनी ने बताया अब देखो एक महात्मा की बात सुनकर के बाघ ब्रह्मा, आओ उपासना करें ध्यान करें इसमें देखो एक बात तो ये हुई कि बाहर जो ब्रह्म को ढूंढने वाली बात थी वो बिल्कुल कट गई आओ ब्रह्म को ढूंढो अपने मुंह के भीतर और जो शब्दोच्चारण होता है शब्दोच्चारण का जो आधार है उसके रूप में ब्रह्म को ढूंढो जाग बल्क बहुत प्रसन्न हुए बोले कि ठीक है जैसे एक मातृमान पितृमान आचार जवान ये बात सब नहीं बोल सकते जिसने गुरु से सीखी होगी नहीं तो लोग बाहर ब्रह्म बतावेंगे ना कोई बताएगा बैकुंठ में ब्रह्म और कोई बताएगा मूर्ति में ब्रह्म हमारे शरीर के भीतर हमारे मुंह में बाघ के रूप में ब्रह्म है ये बिना जानकारी के कोई कैसे बताएगा? तो ये तो अध्यात्म विद्या हो गई ना तो ठीक है अच्छी माता का वो पुत्र है और अच्छे पिता की वो संतान है और गुरु से उसने शिक्षा प्राप्त की है जिसने आपको बाग ब्रह्म का उपदेश किया परंतु एक बात बताओ ये बाग तो परिच्छिन्न है ना इसका आयतन क्या है लंबाई चौड़ाई क्या है शरीर क्या है और ये बाग की प्रतिष्ठा क्या है ये उन्होंने तुमको बताया कि नहीं बताया तो जनक ने कहा कि नहीं महाराज ये तो उन्होंने हमको नहीं बताया इसके लिए आपको उदाहरण बताता हूं एक हमारे साधु हैं उधर भी रहते हैं वृंदावन की तरफ उन्होंने एक दिन अपने भक्तों को बताया कि अज्ञान को जानना ज्ञान है ज्ञान क्या है अज्ञान को जानना तो उनके भक्त मेरे पास आए तो बोले महाराज अपने अज्ञान को जान नहीं ज्ञान है न मान अपनी बेवकूफी को हम समझ जाएं, जाए अपनी बेवकूफी को समझ समझदाये तो समझदारी तो आई जाती है हमसे ये बेवकूफी हुई बोले अब ये बेवकूफी नहीं होनी चाहिए यही ना नहीं किसके बारे में बेवकूफी थी और किसको थी अगर बेवकूफी के विषय ब्रह्म को और आश्रय आत्मा को दोनों को यदि आप समझ जाएं तो हमेशा के लिए बेवकूफी दूर हो जाएगी और हर विषय की बेवकूफी दूर हो जाएगी बेवकूफी का बेवकूफी का आश्रय और बेवकूफी का विषय अगर दोनों जान ले तब तो बेवकूफी मिट जाएगी है ना और सिर्फ अरे ये तो बेवकूफी है समझ के उसको छोड़ दिया और बेवकूफी के आश्रय विषय को नहीं जाना तो बेवकूफी बनी रहेगी एक के विषय में नहीं होगी दूसरे के विषय में होगी माने अज्ञान का आश्रय और विषय आश्रय और विषय सहित अज्ञान को जानेंगे तब अज्ञान हमेशा के लिए मिटेगा इसलिए बाक में जो ब्रह्म बुद्धि करेंगे यदि उसके आयतन को जानेंगे आयतन माने शरीर उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है बाघ की और प्रतिष्ठा वो कहा रहती है इसको जब जानेंगे तब बाघ में ब्रह्म बुद्धि होगी तो बात में ब्रह्म बुद्धि करनी है परंतु उसके आयतन और उसकी प्रतिष्ठा माने उसके शरीर और उसके विस्तार को भी जानना है कहाँ रहती है वो उसके आश्रय को भी जानना है और वो जहां रहती है उसको भी जानना है तो बोलेगी बाघ एवायतनम आकाश प्रतिष्ठा प्रज्ञा इति एनद उपासित देखो बाग ब्रह्म की उपासना की पद्धति बताते हैं ये बाघ क्या है कब बाघ बाक में ही रहती है विषय में नहीं रहती बाघ का जो विषय है का उसका स्पर्श मत करो वाक को वाक रहने दो और ये कहा रहती है कि जैसे मुखाकाश में रहती है वैसे समग्र आकाश में रहती है ये वाक क्या है बोले ये वाणी जो है ये प्रज्ञा है ऐसी उपासना करो प्रज्ञा माने बुद्धि हो प्रज्ञा माने ज्ञान तो ये ज्ञान और वाक एक है और इसी के द्वारा भाई बंधु सबका प्रज्ञान होता है ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद वेद, यजुर वेद सबके साम सब, सब लोक परलोक सबके सब इस बात के द्वारा जाने जाते हैं प्रज्ञान वाक है और वाक प्रज्ञान है और ये प्रज्ञान रूप वाक जो है ये ब्रह्म है देश काल वस्तु से अपरिच्छन है और जनक ने कहा कि हे राम हे जाज्ञवल्क जी महाराज शैलिनी ने तो ये बात नहीं सुनाई थी है? हमको ये बात नहीं बताई थी और आपने तो बहुत बढ़िया बताया हमको मालूम पड़ता है कि यदि बात ब्रह्म की उपासना की जाए तो अद्वितीय तत्व का बोध हो जाएगा आपने बहुत बढ़िया बात बताई हम ऐसी हजार गौए आपको देते हैं जो हाथी के समान बच्चे बैल देती है बैल जिन गायों से ऐसे बैल पैदा होते हैं जो देखने में हाथी के समान हो ऐसी हजार गौ हम आपको देते हैं जाग्ञ ने कहा कि हमारे पिता ने हमारे गुरु ने हमको ये शिक्षण दिया है कि जब तक शिष्य का अज्ञान दूर न हो जाए तब तक उसकी दी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करना यज्ञ बल्ग का अभिप्राय यह है कि मैं तो तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देने के लिए आया हूँ अभी जल्दीबाजी मत करो दक्षिणा दे के विदा मत करो ब्रह्म ज्ञान कराने दो हमको है ना और किसी महात्मा ने तुमको क्या कह के गया है सो बताओ और कोई महात्मा तुमको कुछ बता के गया है बोले हाँ जो कुछ जिस किसी ने बताया है वो हमको बताओ बोले कि हमारे पास उदंक ऋषि आए थे जनक ने बताया और उन्होंने कहा प्राण ब्रह्म है अब देखो दूसरी बात आई उन्होंने कहा कि वाह वाह वाह वो जो ऋषि है उदंक वो मात्रमान है पितृमान है आचारजवान है मालूम पड़ता है अच्छे वंश में पैदा हुआ है और अच्छी शिक्षा प्राप्त की है और उसके गुरु भी बहुत अच्छे हैं उसने तुमको बताया प्राण ब्रह्म है बहुत बढ़िया लेकिन ये तो बताओ कि प्राण का आयतन क्या है और प्राण की प्रतिष्ठा क्या है इसके बिना तो ब्रह्म एक पाद ही रहेगा ये तो केवल उसका जो चतुर्थ माया मात्र पाद है न एक पाद का पादों से विश्वाभूतानी कृपा दसा देवी ये माया पाद का तो वर्णन हुआ सच्चिदानंद पाद का वर्णन नहीं हुआ वो बोलो कौन सा है बोले देखो प्राण प्राण में रहता है जागी ने बताया जनक के पूछने पर और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है और प्राण में प्रिय बुद्धि करके उसकी उपासना करनी चाहिए क्योंकि जैसे मनुष्य आग में घी डालता है हवन करता है वैसे सारा भोजन इसी प्राण के लिए किया जाता है और प्राण न होने पर ये शरीर मर जाता है, है ना और प्राण के छोड़ देने पर तो कोई रहता ही नहीं प्राण ही सबकी रक्षा करता है इसलिए प्राण में ब्रह्म बुद्धि करो आकाश में ये प्राण है और प्राण स्वयं प्राण में है स्वलक्षण है और प्राण ब्रह्म है और नारायण इस प्राण के साथ जब मनुष्य एक हो जाता है तो चाहे जहाँ पहुंच सकता है जनक ने कहा बस महाराज आपने प्राण का ठीक खुलासा कर दिया अब लो अब गांव में लो उन्होंने कहा कि नहीं अभी बात पूरी नहीं हुई और सुनाओ। उन्होंने कहा कि हा बार्षण बरकू मेरे पास आए थे उनका नाम था बरकू और उन्होंने उपदेश किया कि चक्षु ब्रह्म है चक्षु माने ये नेत्र नेत्र में जो दर्शन शक्ति है उसका नाम परमात्मा है परंतु उन्होंने हमको उसका आयतन और उसकी प्रतिष्ठा नहीं बताई बोले चक्षु का आयतन चक्षु और आकाश उसकी प्रतिष्ठा है और सत्यता जो है न, ना नारायण ये चक्षु सत्य हैं इस प्रकार से सत्य चक्षु में ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए अगर दो आदमी लड़ाई करते हुए आवे और एक कहे कि हमने ऐसा सुना है तो ये वेर निवर्णन है वो जदा दो विवद मानव ए या ए ताम ए या ताम दो लड़ते हुए आवे और एक कहे कि मैंने सुना है और एक कहे कि मैंने देखा है अपनी आंख से तो देखने वाले की बात अधिक प्रामाणिक होगी और सुनने वाले की प्रामाणिक नहीं होगी आज भी कानून की स्थिति यही है कि सुन सुना के जो बात कहता है उसकी गवाही नहीं मानी जाती और जो कहता है हमने देखा है ना उस गवाह की बात मानी जाती है तो बाबा सत्य की जो प्रतिष्ठा है तो वो सत्य बुद्धि से चक्षु की उपासना करनी चाहिए बोले अब लो महाराज अब ठीक हो गया बोले कि नहीं और सुनाओ तुमको किसी ने कुछ बताया है बोले हमारे पास भारद्वाज गर्द भी विपित आए थे उन्होंने बताया कि श्रोत्र ब्रह्म है ये जो हम सुनते हैं चीजों को दे सब का सब आध्यात्मिक है और सबका अर्थ यही है कि आत्मा ब्रह्म है तो बोले फिर इसमें गलती क्या हुई बाक ब्रह्म है, है? प्राण ब्रह्म है चक्षु ब्रह्म है श्रोत्र ब्रह्म है इसमें फर्क क्या हुआ ज्ञान क्या हुआ का ज्ञान यही हुआ कि जो इनका प्रकाशक है इनका अधिष्ठान है जिसमें ये है ही नहीं उस ब्रह्म वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ अनंत का ज्ञान नहीं हुआ परिचन्न का ज्ञान हुआ इसलिए जाग्ञ बल्क ने बताया कि इसका आयतन तुमको बताया तो बहुत बढ़िया उन्होंने परंतु इसका आयतन और प्रतिष्ठा नहीं बताई स्रोत्र का आयतन जो है वो आकाश है और प्रतिष्ठा अनंत है और नारायण इसकी उपासना करने कैसे करना चाहिए अनंतता की दृष्टि से ही इसकी उपासना करनी चाहिए अब जनक ने कहा कि आप ठीक महाराज अब तो कृपा करो बोले कि नहीं अभी और बताओ बोले हमारे पास जाबाल सत्यकाम आए थे और उन्होंने हमको ये उपदेश किया कि मन ही ब्रह्म है लो हमको भी आ, हमारे महात्मा जिनसे हम शिक्षा प्राप्त करते थे न उन्होंने बताया कि देखो मन जो है ब्रह्म का नाम मन है और मन का नाम ब्रह्म है कैसे तो बोले कि ब्रह्म जब विषय को देखता है तब उसी का एक नाम हो जाता है मन और जब मन विषय को देखना छोड़ देता है तो मन का ही नाम हो जाता है ब्रह्म और जब विषय के मिथ्यात्व का ज्ञान हो जाता है तब चाहे विषय दिखे और चाहे न दिखे वो हर हालत में ब्रह्मी है अधिष्ठान ज्ञान से विषय का बाद हो गया बोले ठीक है तुम्हारे गुरु बड़े जिन्होंने तुमको बताया वो अच्छे वंश के थे पिता माता श्रेष्ठ थे गुरु से उन्होंने विद्या प्राप्त की थी, की थी पर आयतन और उसकी प्रतिष्ठा क्या है कम मन, मन ही है वो किसी दूसरे में नहीं रहता मन एवं आयतनम आकाश में वो प्रतिष्ठित है और आपको अपने मन में ब्रह्म की उपासना करनी हो तो ये आनंद है ये हमारा मन आनंद है ऐसी उपासना करें मन एव आनंद बोला हमारा मन आनंद स्वरूप है ऐसी उपासना करो बोले की ठीक है बहुत बढ़िया ये तो आपने ठीक बता दिया महाराज आनंद ही आनंद हो गया कहा आनंद ही आनंद तो हो गया परंतु अभी जो असली चीज है ना उसका ज्ञान नहीं हुआ और बताओ कौन महात्मा तुमको क्या उपदेश करके गया था वो बोले कि विदग्ध साकल ले आए थे हमारे पास महाराज और वो कह गए की हृदय ब्रह्म हृदय ही ब्रह्म है बोले ठीक बड़े अच्छे थे वो अब नारायण हृदय की प्रतिष्ठा क्या है और आयतन क्या है का हृदय जितना लंबा चौड़ा है परिच्छि है हृदय कहने का अभिप्राय हृदय परिच्छि है और वो आकाश में रहता है तो हृदय अध्यस्त है और आकाश अधिष्ठान है परंतु परब्रह्म परमात्मा जो है उसका ज्ञान तो अभी हुए ही नहीं सो जाग्ञ बल किया ये आप विचार करो कि संपूर्ण प्राणियों का आयतन हृदय है सर्व भूतों की प्रतिष्ठा हृदय में है हृदय में ही सारे भूत प्रतिष्ठित हैं, हृदय को ही आप परम ब्रह्म के रूप में जानो तो नारायण कभी कोई तुमको छोड़ेगा नहीं जनक ने कहा दस महाराज अब हो गया ले लो उन्होंने कहा नहीं ये हमारी रीति नहीं है कि जब तक तुमको पूर्ण सत्य का ज्ञान न हो जाए और तब तक मैं बीच में ही तुम्हें लटकता हुआ छोड़ दूं अब तो राजा जनक अपने कुर्सी पर से मन सिंहासन पर से उतर गए इसमें कूर्च शब्द है वो कूर्च अब कूर्च में यदि च को अंग्रेजी के ढंग से सी बोला जाए तो क्या हो जाएगा है हमारे सी दास थे ना हम लोग बचपन में कहते गांव में सियार बोलते हैं गीदर को बोला अब गांव में हमारे गांव में तो बिल्कुल गीदर कोई ही सियार बोलते हैं अब बचपन में हम सुनते थे एक सी आर दास है और सी आर दास है और बहुत बड़े आदमी हैं हे भगवान हम कहते थे क्या उनके माँ बाप को कोई बढ़िया नाम मालूम नहीं था उनको क्या कोई बढ़िया नाम है उनके माँ बाप को मालूम नहीं था कोई पढ़ा लिखा आदमी वहाँ नहीं होता है है ना क्या नाम है ना राम नहीं रखा कृष्ण नहीं रखा नारायण नहीं रखा सी आर दास तो जब महाराज बड़ा हुआ अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों का संपर्क हुआ ना तब उन्होंने बताया कि उनका नाम है चित्तरंजन चित्तरंजन दास है न अब जी के लिए ची के लिए सी बोला जाता है अंग्रेजी में तो ये शब्द है ना अब इसमें कुर तो कुर ही है, है? और च के लिए जरा अंग्रेजी की सी बोल दो तो क्या हो जाएगा कुर्सी हो जाएगा हो बिल्कुल कुर्सी हो जाएगा तो वो अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे जनक और उनसे बातचीत सोफा सेट पर दोनों बैठे थे महाराज बातचीत हो रही थी अब जनक जी जो हैं कब वहां से उतर के आ गए उनके चरणों में बोले महाराज आप हमारा अनुशासन करो नारायण आपको हम नमस्कार करते हैं बोले उन्होंने कहा की देखो हम आए हैं तुम्हारे पास तो इसी विचार से हम तुम्हारे पास आए हैं कि तुम्हें तत्व का तुम्हें तत्व का ज्ञान हो जाए तो तत्व ज्ञान कराने के लिए ही हम तुम्हारे पास आए हुए हैं इसलिए आओ हम सब मिलकर के तुम बातचीत करें अब नारायण जाग बल्क ने धीरे धीरे अवस्था त्रय का विवेक प्रारम्भ किया हो अवस्था त्रय का विवेक क्या होता है यही बड़ी विचित्र बात है हाथ जोड़ के परमेश्वर को मानना कि वो कहीं है और कुछ है ये दूसरी चीज है और अपने भीतर ही परमेश्वर को देख लेना ये दूसरी चीज है तो अपने भीतर परमेश्वर को हम क्यों नहीं देख पाते इसलिए कि बाहर देखने से फुर्सत ही नहीं है अवकाश ही नहीं है बोले बाहर की चीज देखने से महाराज दुकान से छुट्टी नहीं है क्या व्यापार से छुट्टी नहीं है अरे भाई रुचि होए हो रुचि होए उसमें दिलचस्पी होए तो दिलचस्पी होने पर सब समय निकल आता है नारायण तो बोले कि देखो परब्रह्म परमात्मा को अगर तुम्हें ढूंढना है तो आओ ढूंढो इंधो हवई नाम एश जो दक्षिणे अक्षन पुरुष तम बात संतम इंद्र मितिया चक्षते इतिहा चते परोक्षेण परोक्ष प्रिया प्रत्यक्ष ये इंद्र जो है महाराज इंद्र जो हाथ से काम लेता है वो हाथ हिलाता है माने जिसकी वजह से कर्म की प्रवृत्ति होती है वो आत्मदेव जागृत अवस्था में कहा रहते हैं बोले आंख में रहते हैं दाहिनी आंख में स्वयं पुरुष के रूप में रहते हैं और बाई आंख में आ, पत्नी के रूप में रहते हैं फिर जैसे मनुष्य महाराज एक आंख न होने पर दाहिनी आंख न रहे तो बाई आंख विधवा हो गई और बाई आंख न रहे तो दाहिनी आंख विधुर हो गई जैसे दोनों आंख से एक मनुष्य मनुष्य होता है इसी प्रकार पति पत्नी दोनों से गृहस्थ पूर्ण होता है और इसी प्रकार आत्मदेव जो है वो बाम दृष्टि और दक्षिण दृष्टि दोनों पहलू से अन्वय यदि दहिनी दाहिनी दृष्टि है तो व्यतिरेक बाम दृष्टि है हां उलट पलट के कैसे ये सृष्टि परमात्मा में लीन होती है और कैसे परमात्मा में से निकलती है इसको ज्यो का त्यों छोड़ करके मत चलो नहीं तो एकांगी हो जाएगा बिल्कुल अन्वय व्यतिरेक दृष्टि से जागृत अवस्था कैसे बनती है और कैसे इसका लय होता है ये विचार करते हुए नारायण ये जागृत अवस्था में नेत्र स्थान में माने नेत्रोपलक्षित मुख स्थान में आ, ये जो है इंध माने इंद्र पुरुष जो है कबो निवास करता है सो नारायण बोले कि यही जो पुरुष है दाहिनी और बाई आंख में बैठा हुआ यही देख है यही प्राण है यही चारों ओर फैला हुआ है यदि आप इसको पहचानना चाहते हैं तो कैसे पहचानेंगे बोले इसके लिए निषेध का आश्रय लेना पड़ेगा जो कुछ अपने सिवाय है उसका निषेध करके उसको मना करके अपने आप को देखो इसी के आधार पर सारे प्राण हैं इसी के आधार पर सारी दिशाएं हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब इसी के आधार पर है प्राण अपान व्यान समान उदान सब इसी में टिके हुए हैं है ये आत्मदेव हैं क्या बोले नेति नेति आत्मा अग्रह जियो नहीं गृह अशीर्ज्य नीर्ज्यते असंगो सज्यते न ही सज्जते अशि तो न व्यथते नष्यति अभय वै जनक प्राप्तवल्योवाच जनको वै देहो अभय जागवल्य जो नो भगवन् अभय वेदयसे नमस्ते अस्तु इमे विदेहा अयम अहम अस्मी जाग ने कहा कि जनक ये जो आत्मा है वो नेति नेति इसके द्वारा सब ग्रहण का निषेध कर दो अग्रेजे और नहीं ग्रहजे है नेति नेति क्या है हाँ, एक बार हमको एक विद्वान महापुरुष ने नेति नेति का अर्थ बताया वैसे इसको दोबरा देना तो बहुत मुश्किल है आप एक बार सुन लीजिए और नीति नेति आपको भूलेगा नहीं नेती नेती तो हमेशा ही याद रहेगा और बहुत लोगों को याद है और महाराज गांव के जो ग्वाले होते हैं ना गांव के जो ग्वाले होते हैं उनके घर में भी एक नेति होती है नेति तो उस नीति से काम चलने वाला नहीं है और उन्होंने बताया कि इति माने यह माने जो इदम प्रत्यय का विषय है जिसको हम किसी देश में किसी काल में किसी अवस्था में यह बोल सकते हैं, उसका नाम है इति। यदि ब्रह्म को भी कोई बोल सकता हो कि यह ब्रह्म है तो ब्रह्म के साथ जो जुड़ा हुआ यह है उसका नाम भी है इति उन्होंने हमको क्या बताया था आपको क्या सुना है महाराज यदि हम किसी हिंदू के सामने कह दें कि कुरान माने इति और नेती माने कुरान नहीं तो हिंदू खुश हो जाएगा हैं और हिंदू के सामने बोलें कि इति माने बाइबल और नेती माने बाइबल और बाइबल में जो कहा हुआ है सो नहीं तो हिंदू बहुत खुश होगा लेकिन महाराज हिंदू के सामने अगर कह दें कि इति माने वेद हैं इति माने वेद और नेति माने जो वेद में बोल करके बताया गया है सो नहीं तो तुरंत ही नाराज हो जाएगा ये बात आपको मालूम है कि नहीं हैं? अच्छा देखो यदि हम कह दें कि इति माने खुदा तो बोले हाँ बात मुसलमानों की है छोड़ो इसको ऐसे बोल देंगे लेकिन यदि इति माने ईश्वर बोल दें तो ने तुरंत नाराज हो जाएंगे माने हर एक मनुष्य की जाति की व्यक्ति की एक पकड़ होते हैं। तो नेति में इति का क्या अर्थ है हमको उन विद्वान महापुरुष ने ये बताया कि ये जितना व्याख्यान उपव्याख्यान वेद शास्त्र पुराण कार्य कारण जीव ईश्वर माने भेद मात्र समूचा का समूचा भेद इसका ये सब क्या है बोले इति शब्द का अर्थ है और नेति माने क्या होता है अब आप ना लगा के देख लो ना लगा के देख लो ये सारे वेद शास्त्र पुराण क्या हैं ये नेति के व्याख्यान नहीं है ये इति के व्याख्यान है इति के इति की व्याख्या का नाम है संपूर्ण बांगमय प्रपंच चाहे वो फारसी में हो चाहे नारायण अरबी में हो चाहे अंग्रेजी में हो चाहे संस्कृत में हो चाहे किसी भी भाषा में हो जो बोलकर बताया जा सकता है और जो मन का विषय बनाकर जाना जा सकता है और जो साक्षी का विषय हो सकता है जो जिसको दृष्टा देख सकता है उस सब का नाम है इति इति बोला और नेति ने यह नहीं यह नहीं बीपसा दो बार इसलिए कहा गया कि आप बड़े बड़े गौर के साथ इसको सुनिए नहीं नहीं है न निषेध करने में जोर लगाने के लिए बोलने के लिए बोला गया ने अभी दो बरस पहले हरिद्वार में शास्त्रार्थ हो रहा था उडुपी के मध्वाचार्य जी आए हुए थे आ, और महाराज एक ओर से पात्री जी और दो सब शर्त तय हो गई थी मध्यस्थ बना दिए गए थे और सब महात्मा लोग वहाँ स्वामी भागवत आनंद जी महाराज बैठते थे है ना स्वामी विष्णुदेव आनंद जी महाराज बैठते थे सब अपने पुराने पुराने लोग बैठते और एक ओर से उडुप, उडु, उडु, उडुपी के मध्वाचार्य और एक ओर से कर्पात्री जी दोनों में शास्त्रार्थ होता अब महाराज उन्होंने वेद का मंत्र सामने रखा विश्वम सत्याम ये विश्व सत्य है ये वेद में मंत्र है वो विश्व तो मध्वाचार्य समित है ना विश्वम सत्याम आत्री जी ने वेद का दूसरा मंत्र रखा सामने सत्यस्त्याम है परमात्मा सत्य का सत्य है विचार करो है न जो सत्य का सत्य है वो एक नंबर का सत्य हुआ ना और पहला सत्य दो नंबर का सत्य हो गया अब अमूल्यन हो गया ना सत्य का सत्य का अवमूल्यन हो गया कीमत घट गई जब एक सत्य से बढ़ करके दूसरा सत्य है तो पहले सत्य का कीमत घट गई तो नीति नेति का अर्थ यह है कि आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करने के लिए आपके सिवाय दूसरी जो कुछ वस्तु है उसको एक बार बट्टे खाते में डालकर उचंत खाते में डालकर उसका विचार छोड़कर है न उसका विचार छोड़कर देखिए जिसको आप ग्रहण करते हैं वो वो नहीं है जिसका नाश होता है वह नहीं है जिसके साथ किसी का संबंध होता है वह वो नहीं है जो किसी से बंध जाता है वो वो नहीं है जिसको दुख होता है वो वो नहीं